प्रश्नोत्तर दीपमाला शास्त्र समीक्षा जिज्ञासा तैतृ उपनिषद में कहा है कि स्वप्न में आनंदमय कोष की उपलब्धि विज्ञानमय कोष पर आश्रित होकर ही होती है परंतु अन्य ग्रंथों में आता है कि पूर्व संस्कारों के अनुसार मन का परिणाम ही स्वप्न है फिर स्वप्न में मनोमय कोष के आश्रित आनंदमय कोश होता है ऐसा कहना क्या उचित नहीं होगा समाधान पहले प्रकरण का तात्पर्य समझना चाहिए पंच कोशों में हमने जो अहम कर रखा है उसे निकालने में तात्पर्य है बैठाने में नहीं व्यवहार में भी देखा जाता है कि, कि किसी वस्तु का पहले एक वृत्यात्मक सामान्य ज्ञान होता है फिर उसके विषय में निश्चय होता है संकल्प विकल्प मन में होता है और निर्णय बुद्धि करती है अतः मनोमय कोष पहले है उसके अनंतर विज्ञानमय कोष यह सत्य है शास्त्र का यह तात्पर्य है यह कार्य इस प्रकार करना है इत्यादि सारा निर्णय विज्ञान में कोश में ही होता है इसलिए कर्तृत्व विज्ञान में कोश में माना गया है विज्ञान में कोश में भी दो स्तर हैं बहिर्मुखता और अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्ति को पहले कर्म में लगती है बहिर्मुखता व्यक्ति को पहले कर्म में लगाती है और कर्मफल प्राप्त होने पर वह अंतर्मुख होता है विज्ञानमय कोष का अंतर्मुख होना यही आनंदमय कोष की अभिव्यक्ति है इस प्रकार आनंदमय कोष का आश्रय विज्ञानमय कोष ही है विज्ञानमय कोष में कर्तित्व है उसी कर्तृत्व की अंतर्मुख दशा अर्थात आनंदमय कोश में भोक्तित्व आ जाता है क्रिया जड़ में होती है उसे लेकर कर्तित्व होता है पर अंतर्मुखता में चेतन प्रधान होकर भोक्तित्व आ जाता है आनंदमय कोश मनोमय कोश के आश्रित नहीं हो सकता क्योंकि वहां कोई निश्चय नहीं है निश्चय होने पर ही कर्तित्व आता है और जहां कर्तृत्व होगा वहीं भोक्तृत्व होगा विज्ञानमय कोश में कर्तृत्व होने से उसके आश्रित ही आनंदमय कोश होता है तैत से स्वप्न दृष्टांत देने में भाष्यकार भगवान का इतना मात्र तात्पर्य है कि जागृत का जिस प्रकार का संस्कार है उसी प्रकार से स्वप्न में अनुभव कर लेता है पर वहाँ जागृत का कोई पदार्थ नहीं है जिज्ञासा आगम और निगम में क्या अंतर है समाधान सृष्टि के आदि में परमात्मा के निश्वास रूप से जो ज्ञान राशि स्वाभाविक ही प्रकट होती है उसी का नाम वेद है उसी को निगम भी कहते हैं कृपा मूर्ति माँ पार्वती के पूछने पर जो ज्ञानोपदेश शिव ने किया उसका नाम है आगम आगतम शिववक्ता गतम च गिरजा मुखे मतम श्रीवासुदेवन आगमस्तन कीर्ति परंपरिया जो ज्ञान शिवजी के मुख से निकला पार्वती जी ने श्रवण किया और भगवान विष्णु ने जिसका समर्थन किया उसी का नाम हुआ आगम इस आगम शास्त्र में दर्शन तंत्र उपासना आदि सभी विषयों का विशद वर्णन किया गया है वैदिक परंपरा में अधिकारी को बहुत महत्व दिया जाता है अनधिकारी में वह प्रवृत्त नहीं होती वैदिक दृष्टि से पढ़ने के लिए अधिकार की आवश्यकता पड़ती है परंतु तंत्र में इस ज्ञान का विस्तार इस ढंग से किया कि सामान्य व्यक्ति भी ऊपर उठ जाए जिज्ञासा शास्त्रों में कई प्रकार के तत्वों की चर्चा आती है तत्व शब्द का अर्थ क्या है समाधान शास्त्र के अनुसार तत्व की परिभाषा है जो प्रलय पर्यंत रहे उसका नाम तत्व है मकान या महल तत्व नहीं होता परंतु पृथ्वी तत्व है मकान तो कभी भी नष्ट हो जाएगा पर पृथ्वी प्रलय पर्यंत रहती है अथा तो उसका नाम तत्व है सांख्य दर्शन वाले 25 तत्व मानते हैं आगम शास्त्र में 36 तत्व माने जाते हैं जैसा जैसा दार्शनिकों ने विचार किया उसी प्रकार से उन्हें तत्वों की प्रतीति हुई जैसे आज के वैज्ञानिक भी तत्वों की खोज करते हैं पहले कुछ तत्व ज्ञात थे अब और खोज होने पर उनकी संख्या बढ़ गई है